भगवान को दृढ़ता से बचते हैं साथ में भी भक्ति का बहुवचन है ये शाम त्वंतम पापम सृष्टि का जनानाम पुण्य कर्म जिसके पापों का अंत हो गया है तो पापों का अंत क्या है पाप वह है जिसमें तमोगुण की प्रधानता है रजोगुण की प्रधानता है ऐसा अंत अथवा ऐसा स्वभाव पाप स्वभाव है पाप स्वभाव वाले को भगवत कथा और भगवत प्रीति नहीं होती पापवंत कर सहज स्वभाव राम कथा ते भाव न काह पापवंत का सहज स्वभाव है कि भगवत कथा भगवत सेवा उसको अच्छी नहीं लगेगी ये पापी की पहचान है तो पाप का अंत कैसे माने पुण्य और पाप होते ही रहते हैं इसीलिए बोले ये करने से पाप नाश होता है ये करने से पाप नाश होता है फिर बनते रहते फिर नष्ट होते रहते जैसे आज स्नान किया तो शुद्ध हो गए लेकिन कल तक फिर अशुद्धि हो गई फिर कल स्नान करो इसलिए कर्म नित्य करने से पाप का शमन होता है पाप से सावधान होने से भी पाप कर्म का प्रभाव टूटता है जिसके पापों का अंत हो गया और पुण्य कर्म जिसके जोर मारते हैं वे दृढ़ता से भगवान के रस्ते चलते ऐसे तो करोड़ों लोग चलते लेकिन जो दृढ़ता से चलते बस हमें तो निर्विकार सुख पाना है हमें तो आत्म परमात्मा का वैभव पाना है बस उसके सिवा जो भी मिलेगा तुच्छ जगत है संसार का कुछ भी मिलेगा अत्यंत तुच्छ है ऐसा जिसको पता है